बहुलरजसे भय नमो नम प्रबलतमसे तस्हारे हराय नमो नम जनसुख कृते सत्तौ मृदा नमो नम सिदे निश्चय गुण्ये शिवाय नो नम चराचर विश्व की उत्पत्ति काल में रजोगुण विशिष्ट भव ब्रह्मा नाम वाले को बार बार नमस्कार है सभी जीवों को सुख देने का निमित्त होने पर सत्वोद्रेक काल में मृड विष्णु स्वरूप वाले को बार बार नमस्कार है विश्व के संहार काल में तमोगुण प्रधान हर रुद्रस्वरूप को बार बार नमस्कार है तथा त्रिगुणातीत मायादि लोष रहित मुक्त स्वरूप शिव को बार बार नमस्कार है। परिणति हैेत क्लेशवश्यम क्वचेदी मोलचितमंदेत मक्तिराधा वरद चरण से वाक्यपुष्पोप ए सर्वाभिष्ट पद महेश्वर अल्प सामर्थ्य वाला अपरिपक्व अपरिपक्विद्यादिशों के अधीन या मेरा चित्त तो और गुणों की सीमा को लांघने वाली आपकी शाश्वत महिमा कहा इस प्रकार भय युक्त मुझे आपके प्रति मेरी भक्ति ने उत्साहित कर बला यह स्तुति पुष्पों का उपहार आपके चरणों में समर्पण करवा दिया असित गिरी सामम सांध पात्र शाखा लेखनी पत्री लिखती यदि गृहत्वा शारदा सर्वकाल तदपिव हे महेश्वर यदि नील पर्वत के समान श्या होवे सागर रूप धवात में कल्प वृक्ष की शाखाएं कलम होवे संपूर्ण पृथ्वी कागज हो उपरोक्त सभी साधनों को लेकर स्वयं सरस्वती अनंत काल तक लिखती रहे तो भी आपके असीम गुणों का पार नहीं पा सकते हैं दो नर से शकल गुण वरिष्ठ पुष्पंताधानुचिलुवृत्त श्रोत में चकार देव असुर और महामुनियों के द्वारा पूजित शास्त्र प्रतिपाद्य गुणों की महिमा से गुथा हुआ वस्तुतः तो निर्गुण भगवान चंद्रभाल शिव के इस मनोहर स्तोत्र को संपूर्ण गंधर्व गण गंध में वरिष्ठ पुष्पत नामक गंधर्व ने बड़े बड़े छंदों में रचा हर हर नवद्यम नोत्र में टति परम भक्त शुद्ध चित्तमान शुभ लोके विशाल जटाधारी भगवान शंकर के इस दूसरे ही पवित्र स्त्रोत्र को शुद्ध चित्त होकर उत्कृष्ट भक्ति से जो मनुष्य प्रतिदिन पढ़ता है वह इस लोक में अत्यधिक धनी और दीर्घायु उत्तरादि कुटुंबवाला और यशस्वी और देह त्याग की पश्चात शिवलोक में भगवान शिव के समान महिमान्वित होता है दीक्षा दान तपस्ती ज्ञान यागा क्रिया महिम नव पाठ से मंत्रादि की दीक्षा लेना, दान देना तपस्या और तीर्थ दर्शन करना शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करना यज्ञ इत्यादि संपूर्ण क्रियाएँ इस महिमन स्त्रोत्र पाठ की सोलहवीं तो कला के भी बराबर योग्य नहीं है आसमाप्तमिद्यम गवभाषितम अनोपम्यम मनोहारी गंधर्व द्वारा कहा गया यह पुण्यमय स्त्रोत्र प्रारंभ से लेकर समाप्ति पर्यंत अनुपम कल्याण स्वरूप मनोहर ईश्वर तत्व का वर्णन करने वाला है महेशा ना पर देव महिमनो नापरा अघोरात्रो ना, ना तत्व गुरो परम शिव से बढ़कर दूसरा देवता नहीं है महिमन स्तोत्र से बढ़कर दूसरी स्तुति नहीं है अघोर मंत्र से बढ़कर अन्य मंत्र नहीं है गुरु से बढ़कर अन्य तत्व नहीं है कुसुम दशन नशिशिवेषा तवन मिदम आकाशे दिव्य दिव्य महिम चंद्रकला को मस्तक में धारण करने वाले देवों को भी देव महादेव का सेवक पुष्पन्त नामक समस्त गंधर्वों का राजा था अपने भगवान शिव के कोप से से ही अपने महत्व से पतित होकर इस दिव्याति दिव्य शिव को बनाया था सुबर मुज्यम स्वर्ग मोक्षे कहे तुम पठति यदि मनुष्य प्राप्राजलता रजत शिव समीपम कि पुष्पदंत प्रणीतम श्रेष्ठ देवताओं और मुनियों से पूजनीय प्रशंसनीय स्वर्ग और मोक्ष का प्रमुख कारण पुष्प दंताचार्य द्वारा रचित इस अवश्य ही फल देने वाले स्त्रोत्र को यदि कोई मनुष्य दोनों हाथों को जोड़कर एकाग्र होकर पढ़ता है तो किन्नरों द्वारा स्तुति किया जाता हुआ शिव के समीप जाता है श्री पुष्प मुख पंकज निर्गतेन स्त्रोत्रेन किलविच हरेण हर